ओ तो तो नमो भगवते भगवते भगवते नमो नमो नमो ओम ओम नमोते ग्रंथराश्रमदभागवत स्कंद स्कंदतीन अध्याय पच्चीस लोकसंख्या चवालि एताने लोके निःश्रेयसोदय तीव्रेन भक्तिग मनोमयर्थिरा अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं जीवन के अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है एकता लोके निश्चय सोदय तीव्रेन भक्ति योगे न अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं जीवन के अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है तो श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन श्रवण करने के लिए श्रील प्रभुपद हमें प्रेरित करते हैं तो एक बार श्रील प्रभुपद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और एक शिष्य थे जिनका नाम था परीक्षित दास बहुत सारे भक्तगण बैठे थे तो चर्चाएं कर रहे थे कि हाँ क्लास होता है भागवतम आदि तो ये भक्त लोग और भी एक क्लास की बातें कर रहे थे तो कुछ लोग कुछ भक्त लोग ड्राॅंग्स के बनाने में पेंटिंग्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट थे तो उन्होंने कहा हम और एक क्लास शुरू करते हैं कि कैसे ड्राइंग बना सकते बाकी लोग भी तो प्रभापाद ने कहा कोई और क्लास नहीं सुबह के समय भागवतम का क्लास और शाम के समय में भगवत गीता का क्लास इसके अलावा किसी और का क्लास नहीं तो प्रभुपाद ने कहा प्रातः प्रातः सायं गृणन भक्त्या कि प्रातः काल में भी और सायंकाल में भी भगवान का गुणगान निरंतर करना चाहिए और जो व्यक्ति अपने जीवन में परम सिद्धि की आकांक्षा रखता है उसको दोनों समय में कृष्ण का गुणगान निरंतर सुनना चाहिए तो फिर प्रभुपद ने तब से ये गीता का क्लास भी शाम के समय में इंट्रोड्यूस किया तो जहाँ संभव होता है इसको उनके मंदिरों में दोनों समय में श्रवण के लिए प्राधान्य दिया जाता है तो श्रीमद् श्रीमद्भागवतम वैसे ही बहुत महान ग्रंथ है जिसकी प्रशंसा करना अनिवार्य है जब भी कोई भागवतम के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करता है पद्म पुराण में वर्णन आता है भागवतम शास्त्र यत्र भागवतेर्यदा क्रियते श्रूयते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद्भागवतम के बारे में चर्चा करता है अब भागवतम का गुणगान करता है या भागवतम कुश्रवण करता है चर्चा करता है तो शास्त्र कहते हैं कि त्र श्री कृष्ण निश्चित उस स्थान में श्री कृष्ण आकर स्वयं निवास करते हैं या बैठ जाते हैं आगे कहा गया है श्रीमद् श्रीमद्भागवतम यत्र श्लोकार्धम है ती भगवान कृष्ण वल्लीर विराजते कि केवल कृष्ण ही उपस्थित नहीं होते हैं अब सोचो हम जब कृष्ण का गुणगान सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो कॉन्शियस नहीं होते सावधान नहीं होते बल्कि संप्रदाय में सावधान शब्द को बहुत जोर दिया गया है कि आपको सावधान होकर सुनना चाहिए चैतन्य चरितमृत में आपको हजारों कई बार एक शब्द पढ़ने को मिलेगा सुना एक मन मतलब मन एकाग्र करके क्या करो सुनो बार बार बार बार, बार कृष्णदास कविराज कोई भी चीज वर्णन करना शुरू करते हैं तो बारम बार वो कहते हैं सुना एक मन कि एक मन होकर क्या करो सुनो तो जब हम भगवान की कथाओं को सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो ये कोई रूटीन नहीं है ये कोई रिचुअल नहीं है रिचुअल की भावना से बैठते हैं तो शुद्धि नहीं होगी बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन हजारों क्लासेस सुनेंगे हजारों चर्चाएं करेंगे तो हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा ये जानना चाहिए कि हाँ ये कृष्ण से अभिन्न कृष्ण का गुणगान है और साथ ही साथ ये सोचना चाहिए कि कृष्ण भी स्वयं इस स्थान में विराजमान हैं। अब सोचो हम कितना कॉन्शियस नहीं रहते हाँ, सोचो जी गुरु महाराज आते हैं तो हम सावधान होकर क्या करेंगे सुनने के लिए बैठ जाते हैं मानो वो पीछे आकर बैठ गए तभी भी हम आगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे लेकिन यहाँ प्रभुपाद बैठे हुए हैं कृष्ण स्वयं विराजमान हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है मतलब तो इतना विग्रह को भी हम लाइटली लेते हैं क्योंकि ये भावना नहीं है कि ये विग्रह कृष्ण से अभिन्न है तो बिल्कुल कहा हमारा फेत उदित होगा कि पद्म पुराण में कृष्ण कहते हैं कि जहां मेरा गुणगान होता है भागवत का वहां स्वयं में बैठता हूँ और अगले श्लोक में कहते हैं तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभीर विराजते वहा वल्लभीर मतलब राधा रानी और कहा गया है सारी गोपियों के संग में कृष्ण कहते आ जाता हूं मैं और बैठ के सुनता हूँ इसलिए पद्म पुराण कहता है भारते मानवम जन्म प्राप्तम भागवतम नष कि में किसी ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनता है सुतम पाप पराधीनेर आत्म गताम तुत कृता कि ऐसा व्यक्ति क्या है अपने आत्मा का हनन करने वाला है और सबसे आदि क्या है पापी है पापी शब्द से मुझे एक कथा याद आई एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था पिताजी काका की पत्नी को काकी कहते हैं चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं नाना की नानी कहते हैं तो पापा की पत्नी को क्या कहेंगे <laughs> तो वैसे ही हम सारे हैं आ, पापी तापी जता छिलो हरि नामे उद्धार हिलो हम सारे पापी है और जब हम कथा के लिए बैठते हैं तो हमारा ये जो पागल मन आज के श्लोक में पूरा चर्चा प्रभुपाद ने मन का किया है तो ऐसा जो मन है हम कहते पापी मन है हाँ पापी पेट का सवाल है तो वैसे ही पापी मन है जो भगवान के बारे में सुनने के लिए तत्पर नहीं रहता बल्कि कृष्ण का साक्षात स्वरूप है ये श्रीमद् भागवतम एक्चुअली श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लेंगे ना आध्यात्मिक जीवन में क्रांति आ जाएगी क्या आ जाएगी क्रांति लेकिन हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि श्रीमद् भागवतम को हाथी नहीं लगाते हम महीने महीने बीत जाते हैं जीवन बीत जाते हैं कई भक्त मुझे कह रहे थे किस भावना से ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया कि बहुत रेडिंग करूंगा लेकिन अभी कई साल बीते उससे गीताए खत्म नहीं हुई है दस साल हो गए पूरा भगवत गीता नहीं पढ़ा है तो भागवतम को कहा हाथ लगाएगा तुलाये तो जो भी हो हमें भागवतम को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि भागवत मूर्तिमान कृष्ण का स्वरूप है इसलिए कहते पादो यदि प्रथमो द्वितीय भागवतम के जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है भगवान के साक्षात चरण कमल है तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के भागवत जो स्कंद है वो भगवान के झागा है तो इस प्रकार से अभी हम तृतीय स्कंद की चर्चा कर रहे हैं और ये लंबे समय से देवभूति और कपिल करदम मुनि की चर्चा हो रही है और उसमें भी ये जो आजकल अध्याय चल रहा है तीसरे का पच्चीसवा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है तीसरे स्क में किसी को कई बार हमें पता ही नहीं चलता नो ये क्या अध्याय वर्णन हो रहा है लेकिन आप कभी जाते हो घर में तो जरूर जाके तीसरे स्क जो पच्चीसवा अध्याय है उसके सारे ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए या उन श्लोकों को देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें शिक्षाएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है तो इसका ये अध्याय का आखिरी श्लोक है इस अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा तो उसका ये आखिरी श्लोक है मतलब इस इस अध्याय को कंक्लूड किया गया है तो इस अध्याय को थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक क्या क्या चीजें इस अध्याय में सूत गोस्वामी ने वर्णित की है तो भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ था और कर्दम मुनि तो विवाह करके निकलने ही वाले थे लेकिन उनको आज्ञा थी कि उनको पुत्र प्रदान करेंगे और वो निकल पड़ेंगे देवोवती को उन्होंने पुत्र संतान प्रदान की और कर्दम मुनि निकल पड़े भगवत भजन करने के लिए तो बिंदु सरोवर के तट पर एक दिन माता देवोवती बैठी हुई थे और उनको बैठकर बैठे हुए देखकर भगवान कपिल उनके नजदीक जाकर बैठते हैं और उनसे चर्चा करने लगते हैं बल्कि इस अध्याय की शुरुआत में ही शौनक ऋषि और सुत गोस्मी वार्तालाप कर रहे हैं शौनक ऋषि अठासी हजार ऋषियों के साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं तो शौनक ऋषि कहते हैं कि हे सुतहा आप क्या करो कृपा करके ये देवगूति और जो कपिल देव है उनके बीच की जो चर्चा है उसको मुझे थोड़ा जल्दी सुनाओ मुझे रहा नहीं जा रहा है क्यों सुनाओ मैं मतलब इंद्रियां कि इसको बार सुनने से मेरी जो इंद्रियां है उनको वास्तविक आनंद की अनुभूति हो रही है हम भौतिक आनंद के लिए तो इंद्रियां ये पागल होकर भ्रमण करती है लेकिन वो कहते कि आप सुनाओ तो सूत गोस्वामी सुनाना शुरू करते हैं और बिंदु सरोवर के तट पर तो वो कहते हैं कि जैसे ही देवोवती के पास कपिल बैठे क्षण हाँ ब्रह्मा के जो शब्द है माता देववूती को याद आए और क्योंकि माता देववती जानती थी कि मेरा पुत्र साधारण पुत्र नहीं है वो साक्षात कौन है परम भगवान है और परम भगवान है वो मुझे इसलिए प्राप्त हुआ है मेरा उद्धार करने के लिए तो उन्होंने पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया अब देखो एक शोक मैं एक बार वक्त ने बोला था कि कितनी दुर्भाग्यशाली स्त्री हूं मैं कि मुझे इतना ऐसा पति मिला है जो कृष्ण का महान भक्त है उनकी भगवत भक्ति को देखकर कृष्ण जब उनके सामने आए गरुड़ा के ऊपर भगवान विष्णु तो भगवान उनकी भक्ति और शरणागति को देखकर भगवान के आंखों से आंसू छलक कर गिर जाते हैं और उसी से वो सरोवर बनता है बिंदु बिंदु सरोवर सरोवर इसलिए उसका नाम बिंदु है क्योंकि भगवान की आंखों से आंसू गिरे थे तो ऐसे वो कहते कि कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं मैं कि मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है लेकिन मैं लाभ नहीं उठा पा रही हूँ आध्यात्मिक लाभ और उससे भी अधिक भगवान ने ऐसा पुत्र पुत्र पुत्र दिया दिया है। भगवान ने पुत्र दिया भगवान ने ही बनकर आए हैं। तो ये इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी उनके पास थी। और फिर जब ये सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा कपिल तो अभी बैठे हैं मेरे पास तुरंत उनको प्रश्न करना शुरू कर दिया और प्रश्न करते हुए उन्होंने मानो एक शिष्य का आ, एटीट्यूड धारण किया है और शिष्य के एटीट्यूड में पहली चीज क्या है ये समझना अनुभूति रखना कि मैं।, मैं क्या नंबर बल्कि बाह्य दृष्टि से देखो देवती का कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है आ, मनु की कन्या है वो डिवोटी है इतनी बड़ी करदम मुनि जैसा उनका पति इतना बड़ा भक्त है लेकिन फिर भी इतनी विनम्रता अपने हृदय में धारण करती है और वो पूछती है मानो ऐसे निवेदन करते हुए उनको कहती है कि हे कपिल मैं अपने इंद्रियों के विक्षोभ से उब गई हूं ये इंद्रिया इतनी मुझे प्रताड़ित कर रही है कि जिसके द्वारा मैं उससे उब गई हूं और उन इंद्रियों के कारण मैं अज्ञान के गर्त में मिस में गिर गयी हूं हाँ असत इंद्रिय तृष्णार्थ वो कहती है तो इसलिए क्या करो हाँ वो कहती है ये, इस कारण से तस्तम तम सौंदर्श दुष्पारगम सचु जन्म नामंते लब्धम में तद तो वो कहती है कि हे कपिल मैं इस तमो अंधकार में गिर पड़े हो जिस अंधकार को अज्ञान के अंधकार को पार करना बहुत है, लेकिन आप मुझे सत चक्षु के रूप में प्राप्त हुए हो जन्म नामंते लबधम में तो दनुग्रह तो तीन चीजें बोलती है यहां वो कहती है कि आप मेरे सत चक्षु हो और केवल आप ही हो जो मुझे अज्ञान के अंधकार से पार कर सकते हो और आप मुझे पुत्र के रूप में मिले हो केवल आपकी कृपा के कारण तो ऐसे जो वक्तव्य उन्होंने कहे और उन्होंने कहा कि आप सूर्य के समान हो हे कपिल और सारे अंधकार को दूर करने की क्षमता रखते हो इसलिए मैं मेरा पहला प्रश्न पूछ रहे हो बल्कि इस अध्याय में केवल चार ही प्रश्न पूछे थे और इस अध्याय में भगवान कपिल ने केवल दो प्रश्नों का उत्तर दिया है तो पहला प्रश्न क्या पूछा था उसने उसने पूछा था पहला प्रश्न कि कि हे प्रभु हे कपिल ये जो अहम ममेती की भावना है अहम और मम मेरी की जो भावना है जिसके कारण हर जो बंदा हुआ है अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो व्यक्ति अहम और मम को त्याग नहीं पाता है तो वो पहले प्रश्न में पूछती है कि ये जो अहम ममती की भावना से मैं भ्रमित हो गई हो या अहम ममती भावना का ये जो ब्रह्म है ये मिटाना बहुत मुश्किल है जो मिथ्या अहंकार के कारण और आपकी जो माया शक्ति है उसके कारण प्रकट हो गया है तो आप बताओ कि इसको कैसे मिटाया जा सकता है अहम में की जो भावना है और वो कहती है इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण कर रही हूं तो कोई पूछे कि हे देवती क्यों क्यों कपिल की ही शरण ग्रहण कर रही हो किसी और की शरण में क्यों नहीं जाती हो आप तो तो देवती तीन कारण बताती है क्यों मैं भगवान कपिल की शरण ग्रहण कर रहे हो क्यों इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछ रही हो तो पहला कारण बताती है शरणम शरण्यम वो कहती है कि हे प्रभु इस संसार में शरण लेने योग्य बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन केवल आप ही शरण प्रदान करने वाले हो और शरणागत की केवल आप ही वास्तव में रक्षा करने वाले हो इसलिए मैं केवल आपके ही शरण ग्रहण कर रहे हो क्योंकि आगे चलकर आप भगवदगीता में बोलोगे क्या बोलोगे माम एकम शरणम रजा राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के ये सारे जो सिद्धांत है उससे देववती अवगत थी बल्कि शास्त्र कहते हैं प्रश्न पूछने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करना भी आवश्यक है हाँ जब अच्छे प्रश्न पूछने हैं तो थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना भी जरूरी है तो पहले कहती है कि क्योंकि आप शरण देने योग्य हो इसलिए मैं शरण ग्रहण कर रही हूं और दूसरी चीज वो कहती है स्वभृत्य संसार तरो कि आप अपने भक्तों का जो संसार रूपी वृक्ष है हाँ जो गीता में एक वृक्ष का वर्णन किया है ना संसार वृक्ष का पंद्रहवे अध्याय में ह जो जल के किनारे में वृक्ष है लेकिन उल्टा है तो ये जो संसार वृक्ष में हम बंधे हुए हैं या लटके हुए हैं, उसको काटने की कुल्हाड़ी हे कृष्ण आप रखते हो इसलिए आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष को क्या करते हो काट देते हो इस कारण से मैं आपकी शरण ग्रहण कर रही हूं और तीसरी चीजों कहती है सद धर्म विदाम वरिष्ठम सद धर्म सदधर्म का अर्थ क्या है भगवत भक्ति कि भगवत भक्ति का जो नॉलेज है उसमें आप एक्सपर्ट हो इसलिए मैं आपके पास बैठी हूँ और आपसे ये सारे प्रश्न पूछने चाह रहे हो और आपसे जानना चाहती हूँ उसके साथ साथ वो कहती है मैं पुरुष क्या है प्रकृति क्या है जीव क्या है इसके बारे में भी जानना चाहती हूँ तो इसलिए ये जो देवोग और कपिल का संवाद है आगे चल के भी कई अध्याय है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए इसलिए जब श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो कई बार कई चीजें हमारी समझ में तो आती नहीं है लेकिन प्रयास करना चाहिए कि, कि किसी एक सेक्शन को चूज़ करें। कुंती का सेक्शन है कपिल का सेक्शन है ध्रुवा का सेक्शन है इस सेक्शन को ले और पूरा उसके पीछे पढ़ जाए पढ़ जाने का अर्थ तो क्या है उसको समझने का प्रयास करे आ, एक एक सेक्शन को जब आप समझते हो भागवतम के तो भागवतम आपको अच्छा लगने लगेगा हाँ कई बार होता है ना भागवत खोलते ही नींद आना शुरू हो जाते बुक खोलते ही आ? तो लेकिन हमें कई बार भागवतम को अपनी ओर से ही थोड़ा इंटरेस्टिंग करने का प्रयास करना चाहिए कभी कभी भागवतम के सेक्शंस लो और उसको एक एक करके क्या करो समझो पढ़ो चर्चा करो तो फिर भागवत हमारे लिए सरल हो जाता है तो फिर जब कपिल ने देखा अरे मेरी माता ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो बहुत एक प्रकार से अंदर से हंस रहे थे अच्छा सही है। इसके लिए तो मैं अवतरित हुआ हूँ कपिल देव का आने का एकमात्र कारण है ये जो भक्ति योग और सांख्य योग है उसकी शिक्षा को प्रस्तुत करना कुछ और कारण नहीं है और वो भी किसके द्वारा अपनी माता के द्वारा पहला कोई कैंडिडेट जिसका उद्धार करने के लिए भगवान कपिल जा रहे हैं एट होम अपने घर से ही शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले मैं अपनी माँ को ही शिक्षा देता हूँ भगवत भक्ति की तो ऐसे वो जैसे देखा कि अच्छा माता भी बहुत इंटेलिजेंट है इतने अच्छे प्रश्न पूछ रही है तो भगवान कपिल थोड़ा सा हंसते हैं और भगवत कहते हैं मन में वो थैंक्स कहते उसको मन ही मन में कपिल देव उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं और धन्यवाद प्रदान करके कहते हैं कि आपकी जो ये इच्छा है ये कलमशोन से रहित है और ऐसा प्रश्न है जो सारे जगत के जीवों को अपवर्ग प्रदान करने वाला है इसलिए वो उनको धन्यवाद देते हैं प्रश्न भी होने चाहिए कैसे परीक्षित महाराज जैसे हाँ जैसे परीक्षित का फेमस क्वेश्चन है पहले स्कंद के अंतिम उन्नीसवें अध्याय में हाँ कि हे शुक्रदेव गोस्वामी हाँ कि किसका जप करना चाहिए किसके नामों का उच्चारण करना चाहिए किसके बारे में श्रवण करना चाहिए किसकी आराधना करनी चाहिए जैसे ऐसा सुनाना तो दूसरे स्कंद का पहले श्लोक में ही शुरुआत में ही उनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं किसको परीक्षित महाराज को और उनके क्वेश्चन को लोकहितम कि आपका जो प्रश्न है सारे जगत के हित के लिए है तो प्रश्न इस प्रकार से होने चाहिए और उन्होंने कहा कि आपके वाने में आपके जो प्रश्न है उसमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं नजर आ रही है नहीं तो हमारे प्रश्नों में क्या रहता है भौतिक इच्छाएं भरी रहती हैं हाँ जैसे प्रभु एक बार ट्रेन से जा रहे थे अमृतसर से मुंबई की ओर तो कोई ना कोई फर्स्ट क्लास बोगी में बैठे थे उसके पास। लेने के लिए। आ, जैसे गौर किशोर दत्त बाबा जी महाराज कहते थे जब वो नवदीप में रहते थे कई लोग सुबह सुबह उनके पास जाते थे दंडवत मारने आशीर्वाद लेने गौर किशोर बाबा जी महाराज कहते थे मैं आशीर्वाद गुरु नहीं हूं जो हाथ ऊपर कई गुरुज होते हैं हाथ ऐसा करके बैठ जाते हैं कहते मैं आशीर्वाद गुरु नहीं हूं हाँ तो मेरे पास मत आया करो तो इंडियंस होते हैं वो प्रभुपाद जब जा रहे थे देखा इतने बड़े साधु पूरे विदेशी लोग भी उनके भक्त बने हैं तो उनको मिलने जाते थे कुछ ना कुछ बहाना बना के चरण छू लेते थे आशीर्वाद मिलेगा तो धन आएगा अच्छी पत्नी मिलेगी पति मिलेगा बच्चे सेटल्ड हो जाएंगे शरीर में बीमारी नहीं रहेगी ये सब साधुओं से चाहते हैं तो ये प्रभुपात के दो शिष्य थे ब्रह्मानंद और ये हरीश्वरी प्रभु वगैरह तो ये ट्राई करते थे कोई आई नहीं आए जाए प्रभुपात के पास तो कुछ काम करने के लिए बैठ गए वो लोग सीट्स पर तो जो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट होता है उसमें वो डोर होता है ना। है ना प्राइवेसी होती थोड़ी तो वो दो इंडियंस ने कैसे तो खोला और अपना मुंह अंदर कर दिया स्वामी जी स्वामी जी अभी ये ये आए शिष्य उनको भगाने के लिए ये आएंगे अभी तंग करने के लिए प्रभुपाद को प्रभुपाद ने कहा नहीं बुलाओ बुलाओ उनको बुलाओ तो बुलाया तो वो बैठ गए बैठकर अभी इनको लगा ये थोड़े अच्छे अच्छे-खासे इंडियंस दिख रहे थे पढ़े लिखे सोचेंगे कोई बड़े बड़े अच्छा अच्छे प्रश्न पूछेंगे तो एक इंडियन कहता है सामने जी बहुत जगह मैं घूम लिया इधर गया उधर गया कई लेकिन मेरा जो घुटने का दर्द है वो जाने रहा है और फाइनली मैंने देखा आप जैसा गुरु यहां से गुजर रहा है तो आप कुछ बताइए कि मेरे घुटने का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा प्रभुपाद ने क्या एक बकवास क्वेश्चन है लेकिन तो प्रभुपाद ने कुछ कमेंट नहीं किया लेकिन वो कहने लगे स्वामी जी स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए तो प्रभुपाद ने कुछ ऐसे खास बोला नहीं लेकिन ये दो सेफरान डिवोटी बैठे थे साथ में प्रभुपद ने कहा यह मेरा आशीर्वाद है एक क्लोथ क्या क्या है है है मेरा मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद इसको क्या करो करो करो धारण और फिर स्वीकार अपने जीवन में इस सारी शिक्षाओं को जैसे उनके हाथ किया ना ये तुरंत दोनों भाग गए वहां से कि ऐसा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज भी वैसे थे उनके पास कोई आता था कोलकाता से आया करते थे लोग तो वो उन्होंने तो एक बार अपने वस्त्र निकाल दिए और कहा ये लो मेरा आशीर्वाद मतलब वस्त्र दिए कि ये मेरा आशीर्वाद है मतलब क्या करो तुम इसको धारण करो और अपना जीवन सब कुछ त्याग दो ऐसे वस्त्र को देखा तो वो व्यक्ति कलकत्ता से आया था वो उसी समय लोकल ट्रेन नवदेव से पकड़ के कलकत्ता भाग गया कहते इतना पावरफुल आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए तो ऐसे हमारी जो इच्छाएं हैं उनमें या क्वेश्चंस हैं उनमें क्या है कलमश हैं भौतिक कलमश हैं लेकिन यहाँ भगवान कपिलदेव देखते हैं कि देववूती में ऐसा कोई कलमश नहीं है इसलिए वो उनको धन्यवाद करते हैं और फिर उनको सुनाना शुरू करते हैं तो कपिलदेव उनको बताते हैं कि हे है माता कि एक ही विधि है इस अहम ममती आदि से दूर होने के लिए वो है आध्यात्मिक योग आध्यात्मिक योग तो आध्यात्मिक योग को तीन चीज चीज़ें बताइए कि आध्यात्मिक योग क्या है तो आध्यात्मिक योग का अर्थ है भगवत भक्ति ज्ञान और अष्टांग योग तो वहां कहते हैं कि आध्यात्मिक योग ही बेस्ट साधन है जो भौतिक सुख और दुख से अनासक्त होने के लिए तो जैसे ये बोला तो उन्होंने कहा कपिलदेव कहते हैं कि इसका वर्णन मैंने पूर्व समय में कई ऋषि मुनियों को भी किया था और इस सारे आध्यात्मिक योग में सबसे महत्वपूर्ण मूलाधार या फिर केंद्र बिंदु या धुरी क्या है अपना मन है मन यदि इन गुणों के संपर्क में आता है तो जो बंधन में बैठ जाता है और मन यदि कृष्ण के संबंध में आ जाता है तो जो क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है तो इसलिए कपिलदेव कहते हैं कि हे माता इस मन को कृष्ण से कनेक्ट कराना ही आध्यात्मिक योग है जो जीव को संसार से मुक्ति प्रदान कर सकता है और उसकी प्रोसेस क्या है भगवत भगवत भक्ति भक्ति तो तो तो को एक शब्द किया। पिछ इस अध्याय तो हम गए होंगे तो लेकिन वहा कपिल देव ने एक शब्द यूज किया भगवत भक्ति के लिए वो कहते हैं शिव पंथा कौन सा पंथा शिव मींस शिवजी वाला शिव नहीं शिव मींस ऑस्पिशियस मंगल उन्होंने कहा हे माता देवभूति ये जो अहम ममित की भावना आदि को से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को शिव पंथा मीन्स ये जो मंगलकारी भक्ति योग है उसको स्वीकार करना होगा ये जो उत्तर दे रहे थे तो उत्तर में स्वयं ही कपिल देव प्रश्न करते हैं कि आप कहोगे कि ये भगवत भक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है ऑस्पिशियस है जीवन का मंगल करने वाली है तो ये भगवत भक्ति प्राप्त कैसे करनी चाहिए कैसे व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है हाँ तो उसलिए फिर कपिल देव बोलते हैं 20वें श्लोक में प्रसंगम अजरम पाशम आत्मान साधु मोक्ष बड़ा बंधन है इस संसार की आसक्ति और यदि उसी आसक्ति को व्यक्ति स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति लगाता है तो उस व्यक्ति के मुक्त जो मोक्ष के द्वार है वो खुल जाते हैं मतलब देहुवती को कपिल देव कह रहे हैं कि भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा भगवान के भक्तों का संग करना होगा फिर उन्होंने बोला कि ये भक्त होता कैसे क्या लक्षण है उस भक्त के जिस भक्त का संग करना चाहिए तो अगले दो श्लोकों में भक्त के मुख्य लक्षणों को बोलते हैं और दूसरे गौन लक्षणों की चर्चा करते हैं मतलब मुख्य लक्षण क्या है कोई भगवान का भक्त है तो उसके मुख्य लक्षण क्या है तो इस अध्याय भक्तिमती दृढ़ मत कृत त्यक्त कर्मा नाम त्यक्त स्वजन बांधव तो वो कहते ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है ये प्रमुख लक्षण है किसी साधु का जैसे प्रमुख नाम है है ना मुख्य नाम और गौन नाम है मुख्य नाम क्या है जो कृष्ण के लीलाओं से संबंधित होते हैं यशोदा नंदन है माधव है मधुसूदन है और गौन नाम क्या है विश्वंभर परमात्मा ऐसे कई सारे नाम क्या है भगवान के गौन नाम है गौर नामों से आपको लिबरेशन मिल सकता है या कुछ सुकृति लेकिन जो मुख्य नामों का जब करोगे तो उससे आपको कृष्ण का प्रेम या प्रीति प्राप्त हो सकती है तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि भक्त का मुख्य लक्षण क्या है अनन्य भाव से अविचलत भाव से वो भगवान की भक्ति करता है और भगवान के लिए वो संसार के अन्य सबंध संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है उसका अर्थ है सारे संसारिक आसक्तियों को त्याग देता है उसके आसक्ति के केंद्र केवल कृष्ण रहते हैं हाँ तो ये परपट बहुत सारे सुंदर है ये अध्याय बहुत अच्छा है फिर भगवान एक भक्त के गौन लक्षण क्या है उसके बारे में बोलते हैं गवन सेकेंडरी लक्षण वो क्या है तिथिकाद सर्व देवी तो ये सारे लक्षण बताते जो गुण है कि एक साधु सहनशील होता है दयालु होता है मैत्री भाव सबके प्रति रखता है कोई उसका शत्रु नहीं होता शास्त्रों का पालन करता है ये सारे गुण क्या है गौन लक्षण है तो इस प्रकार से उनको ये बताते हैं और फिर भगवान कहते हैं ठीक है ऐसा भक्त तो उसके ये लक्षण है लेकिन वो करता क्या है? कपड़े धारण करके बैठा रहता है पेड़ के नीचे नहीं तो देवती को वो कहते कि वो साधु करता क्या है जिसका तुम्हें संग करना चाहिए तो तेईसवे श्लोक में वो कहते हैं मदा शया कृष्टा सुनवंती कथयंती छ नैतान चेतसा निरंतर मेरे अर्थात भगवान के की कीर्तन तथा श्रवण में रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते क्योंकि वे सदैव मेरे लीलाओं तथा कार्यकला के विचारों में ही निमग्न रहते और इसी को भगवान ने भगवत गीता में बोला है मच्छिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंति च तो गीता में सिड फॉर्म में दिया है हर सिद्धांत और उसी को ही भागवत में क्या किया है एलेबरेट किया है तो इस प्रकार से अपनी माता को बताते हैं कि आपको ऐसे साधु का संग करना चाहिए जिनके ये लक्षण हैं इस व्यक्ति को साधु कहा जाता है साधु के ये कार्य है और इसलिए वो कहते हैं कि हे माता आप यदि प्रेम प्राप्ति की आशा रखते हो तो आपको ऐसे साधु का संग करना चाहिए इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कपिल देव फेमस लोग बोलते हैं, जिसको आप जानते होंगे डिस्क्रिप्शन देता है तो ऐसे जब उन्होंने बोला और फिर वो बताने लगे उन्होंने फिर कई और योगों की चर्चा किया और उन्होंने कहा कि भक्ति के बिना ज्ञान और योग भी पूर्ण नहीं है तो इस प्रकार से उन्होंने उनके पहले प्रश्न का उत्तर दिया और फिर उन्होंने उनकी माता ने उनको दूसरा प्रश्न पूछा कि ठीक है आपने बोला कि भगवत भक्ति ही माध्यम है तो कौन सी भक्ति है सरलता से करने से आपके चरणों की प्राप्ति हो सकती है हाँ कौन सी वो भगवत भक्ति है तो फिर उसके उत्तर में कई सारे हाँ श्लोक है उन सबको लूंगा तो वैसे ही टाइम खत्म हो गया है तो उन्होंने कहा कौन सी भक्ति है दूसरा क्वेश्चन देववती ने पूछा इसी अध्याय में कि जिसको करने मात्र से बहुत शीघ्रता से आपके चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हो उसके उत्तर में जितने भी बचे हुए श्लोक है 29 29 28 श्लोक में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कौन सी भक्ति करो जिसके द्वारा आपके चरण कमलों की प्राप्ति होगी उसके उत्तर में जितने भी श्लोक यहां तक आए 44 फौर तक भगवान ने उत्तर दिया उन्होंने बहुत सारी चीजें वो नहीं दूंगा मैं तो भगवान ने कहा कि ऐसी भग, भग, भगवत भक्ति हाँ जिसको पूर्व काल में योगी जनों ने ज्ञान और वैराग्य के साथ की है और उन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है और मेरी शरण ग्रहण करके भय से मुक्त होकर उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया है और वहां देववती को कपिल देव कह रहे हैं कि ये जो भगवत भक्ति है किसी देवता के लिए नहीं है भगवत भक्ति किसके लिए है केवल मेरे लिए है इसलिए एक श्लोक आया था पिछले कई दिनों पहले कि जहां कपिल देव मानो माता देवती कहे कि मैं यदि देवताओं की पूजा नहीं करूँगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे एंग्री हो जाएंगे तो वहां वहा कहते नहीं हो सकते वा तो भयति मत भयात ये वायु मेरे भय से बहता है समंद्र मेरे भय के कारण सीमा को लांगता नहीं है वर्षोति तपति ये मेरे भाई से वर्षा करता है मेरे भय से अग्नि क्या करता है ताप देता है तो और मृत्यु चरति मत भयात ये मृत्यु विचरण करता है मतलब हम सबके पास जाता है मेरे भय से तो कहते देखा ना कितने ये सब भयत है और आप कहती हो कि वो गुस्सा हो जाएंगे वो गुस्सा नहीं हो सकते वो साफ मुझसे डरते हैं इसलिए वो कहते हैं कि ये जो भगवत भक्ति है वो तुम करो और फिर कंक्लूजन वो अध्याय का प्रस्तुत करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है और बहुत शिक्षाप्रद है तो उसमें ही वो कहते हैं आखिर में एता वाने वो लोकेस्मिन निश्च परम दो चीजें होती है ना श्रेय और प्रेय तो परम श्रेय की बात इस श्लोक में करते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट जीव को प्राप्त हो सकता है कैसे यदि वो व्यक्ति अपने मन को तीव्रता से तीव्रन भक्ति से कृष्ण में लगाता है हाँ ये अंतिम इस श्लोक में वो बोलते हैं इसका अनुवाद फिर से मैं दोहराता हूँ वो कहते हैं जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर है वो भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं जीवन के अंतम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है तो कहने का तात्पर्य है इस श्लोक में हाँ वो कह रहे हैं कि व्यक्ति को तीव्रता से भगवत भक्ति का क्या करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में भी वर्णन आता है भक्ति आकामा सर्व काम वोक्ष काम उदार दी आपके अंदर कितनी कामना है या कामनाओं से रहित है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप तीव्रता से भगवत भक्ति करते हो तो सरलता से आप भगवान के जो चरण है उसको प्राप्त कर सकते हो तो श्रील प्रभुपत इस श्लोक के तात्पर्य में एक शब्द के बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं कि यहां प्रयुक्त मनोमयरपितम शब्द महत्वपूर्ण है हा कि ये जो मनोमयरपितम की मुझमें आपका जो मन है उसको पूर्ण रूपेण न लगाओ सबसे बड़ा टास्क है भगवत भक्ति में सबसे बड़ा टास्क क्या है इस मन को कृष्ण में लगाना हा मन चंगा लोग कहते ना मन चंगा है तो सब कुछ ठीक है लेकिन हमारी हालत इस मन ने बहुत ही बुरी करके रखी है तो भगवत गीता में सबसे ज्यादा इस मन शब्द का वर्णन आया है भगवान बार भगवत गीता के माध्यम से हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कोई कहे गीता को मुझे एक श्लोक में बता दो तो वो ये श्लोक है मन मना भव मत भक्त भगवान कहते हा आपका मन मुझमे लगाओ मेरा भक्त बनो मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो भगवान ये हमसे चाहते हैं तो भगवत गीता में वो जो डिमांड भगवान ने की है वो केवल नवे अध्याय में नहीं की आगे चलकर अठारहवे अध्याय में भी भगवान हमसे जाते जाते मन मांग रहे हैं और आप देखो आखिरी श्लोक से पहले जो भगवान का एक श्लोक है बाद में संजय बोलता है तो उसमें को ये बोल रहे हैं हे तुमने अपना पूर्ण मन एकाग्र करके सुना ना गीता? तब नष्ट मोह स्वीर ला मतलब मन को कितना एक महत्वपूर्ण रोल दिया है गीता में बारम्बार भगवान चाहते हैं कि इस मन को आप मुझे दे दो इसलिए भगवान हमसे किसी चीज की अपेक्षा या किसी चीज की कामना नहीं कर रहे हैं और भगवान हमें कहते मैं आसक्त मना पार्थ कि हे अर्जुन आप आपके मन को मुझमें आसक्त करो और जब 12वें अध्याय में भी वर्णन आता है तो भगवान को कहते कि कौन श्रेष्ठ है तो वहां कहते मै ये वो मना मई बुद्धि निवेशया तो वहां भी कहते जिसका मन मुझ में लगा हुआ है बुद्धि मुझ में लगी है वो क्या है सर्वश्रेष्ठ है और जो व्यक्ति शास्त्र का गीता का अध्ययन करता है वो मन और बुद्धि से मेरी क्या करता है आराधना करता है तो अब सोचो हमें किसी चीज पर काम करना है तो ये अपने पागल मन पर काम करना चाहिए हाँ, इसलिए है भक्ति सिद्धार्थ महाराज क्या कहते हैं इस मन के लिए हाँ सुबह उठो तो झाड़ू से उसकी धुलाई करो और सोने से पहले जूते निकालो कई लोग तो जूते पहन के सोते होंगे हाँ तो रात को सोने से पहले जूते से उसकी पिटाई करो तो इस प्रकार से भगवान हमसे बार मन की अपेक्षा करते हैं और प्रभुपादी तात्पर्य में इस मन को किस प्रकार से कृष्ण में नियुक्त किया अपने सारे इंद्रियों के साथ इसलिए राजा अम्बरीश का उदाहरण शिल प्रभुपदी तात्पर्य में देते हैं और भगवद गीता में है भगवान कहते हैं मयार मय अर्पित मनोबुद्धि तस्मा हुए युद्ध करो मतलब भगवत भक्ति में सारे कार्य किस पर निर्भर है इस मन पर है हाँ तो ऐसा जो मन है जो बहुत ही डिफिकल्ट है कृष्ण में लगाना क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं चंचल कृष्ण कहते गीता में इंद्रिया मना चासमी देखो एक बात ध्यान से आप देखेंगे गीता में इवन भागवतम में भी सारे इंद्रियों में कोई ना कोई देवता बैठा हुआ है लेकिन जहां मन की बात आती है कहते गीता में क्या कहते कृष्णा मना चाश्मी मन कौन हो मैं हो क्योंकि वो इतना शक्ति संपन्न है इतना पावरफुल है बड़ा बड़ा धनुर्धन आरुज अर्जुन ने उनको पंचांग प्रणाम किया हाँ अर्जुन कहते चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाती शिव वायु, वायु को रोक दूंगा, को रोक तूफान को को हरा दिया था लेकिन कृष्णा जो मेरे साथ निरंतर मेरा संगी है मन उसको नहीं रोक सकता बहुत चंचल है इसलिए तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं भगवान कहते हैं मना मन, मन छठा इंद्रिया बोला है भगवान ने पांच इंद्रिया है लेकिन छठा इंद्रिय भगवान कहते हैं कि इसके साथ हर जो अपने संघर्ष में लगा पड़ा है कोई नहीं कह सकता कि मेरा लाइफ संघर्ष से नहीं भरा हुआ अरे तुम्हारा मन ही इतना तुम्हें संघर्ष में डाल रहा है तो हम सब अपने इंद्रिया और मन के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो फिर ऐसे इसको कैसे करना चाहिए इस मन को बल्कि भागवत कहता है ये ये मन इतनी पावरफुल चीज़ है ये जीव के अंदर जब भोग करने की इच्छा आती है ना तो वो मन का संग करता है किसका उसको इस बॉडी से बाहर निकलता है भोग करने के लिए भागवत के पंचम में वर्णन आता है पुरंजन का जहां कहते जब इस जीव को भोग करने की भावना आ जाती है तो वो संगी ढूंढता है आप सोचो हमें कुछ गोलगप्पे खाने हैं मूवी देखनी है यहां वहां जाना है तो कोई संगी ढूंढते है ना हम निंदा करनी है तो किसी को ढूंढते हैं प्रजल्पा करनी है किसी को ढूंढते हैं हाँ तो ऐसे ही ये जीव किस ढूंढता है सबसे पहले मन को और मन को ढूंढकर वो बाहर निकलता है किसके माध्यम से भागवत कहता है कि इंद्रिय के द्वारा बाहर आता है और भोग करता है इस संसार को भोगता है तो ऐसा जो ये पागल मन है जिसको लगा मतलब कंट्रोल में लाना बहुत ही कठिन है लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको वश में लाया जा सकता है हाँ, केवल एक कार्य करने से हाँ भगवान में नियुक्त करने से सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परे निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते हाँ इतना पावरफुल ये आ, मन है बल्कि जो सदैव इस मन और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मौके ढूंढता रहता है इंद्रियों के माध्यम से वो भोग करने के अलग अलग जो मौके हैं वो ढूंढता है इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं इंद्रियाने हर ती प्रसम मन कि एक प्रसभम व्यक्ति का मन भी क्या करता है हर लेता है यदि ये मन किसी एक इंद्रिय पर लग जाता है तो इतना पावरफुल है आजामिल को भेजा था कि होने वाली है थोड़ा सा गार्डन से फ्लावर चुन के लेके आओ उसका मन इधर था लेकिन जैसे आजामिल गया फूल तो वो देखा एक शुद्रा और शुद्रा ने एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे जैसे आजामिल ने देखा तो अब उसका मन हा तुरंत उस आकर्षित हो गया और उसका जीवन चरित्र ही बदल गया पूर्ण रूप तो इस प्रकार से इतना ही जो मन पावरफुल है इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए ये जो मन है इतना शक्ति है इतना कि विद्वान कोई विद्वान बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो पूरा गीता उसने याद किए ना क्यों ना किया हो लेकिन वो व्यक्ति भी उस इस मन के चंगुल से नहीं बच सकता इंद्रियों के चंगुल से नहीं बच सकता इसलिए एक बहुत बड़ी कथा वर्णित की है पुराण में हाँ जिसको मैंने कई बार सुनाया था एक मुनि थे कंडि का वर्णन आता है हाँ ये जो कंडि है वो एकांत में भजन करने के लिए बैठ गए थे गुफा में गोमती के तट पर और इतना तपस्या कर रहे थे इतना भगवत भजन कर रहे थे कि देवतागन भी डर गए उनकी भक्ति को देखकर भगवत भजन या तपस्या आदि को सबसे पहले डर तो इंद्र को लगा ये ये जो पद होता है ना व्यक्ति के पास फिर प्रॉब्लम हमेशा रहता है हाँ अटैचमेंट होती है ना तो इंद्र के पास तो कुर्सी है पद है तो हमेशा कोई तपस्या करना शुरू करता है तो उसकी हालत खराब रहती है तो देखा कि अभी इसको कैसे किया जाए कैसे बाधाएं डाले तो उनके पास एक ही आश्र है कौन सा अप्सरा अप्सरा कुछ भी हो जाए पृथ्वी में वो सबसे पहले किसी ना किसी को बुला लेते हैं हैं हैं उसको भेज देते कहते हैं कि ये सब के लिए यही काफी अप्सरा आश्र बाकी आश्र ब्रह्माश्र कोई आवश्यक नहीं है तो इन्होंने एक अप्सरा थी जिनका नाम था प्रमलोचा तो उस अप्सरा को भेजा वो डर रही थी कि ऐसी पावरफुल ऋषि के पास सामने जाना और उनको प्रभावित करना बहुत ठीक नहीं है मेरी मृत्यु हो सकती है उन्होंने कहा डरो मत तुम चले जाओ तुम्हारे साथ मैं समीर दक्षिण समीर को समीर मीन्स वायु मंद मंद बहने वाला वायु को भेज भेजता हूं और जो कामदेव है अपने पांच अलग अलग बानों के साथ भेजता हूं। तो इन सबको भेज दिया और ये सारे गए ये अप्सरा वो मुनि जहां तपस्या करते थे उनके जो कुटिया और गुफा है उसके बाहर ये फ्लावर चुनने लगी और बहुत मधुर मधुर गीतों का गान करने लगे और देखा कि इस मुनि पर मुनि तो अभी अंदर ही थे लेकिन उन्होंने देखा अरे अभी मेरा फूल लाने का समय हो गया लेकिन बाहर से बड़ी मधुर मधुर आवाज आ रही है तो ऐसे मुनि निकल पड़े बाहर जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते कि अच्छा ये क्या देख रहा हो कौन है यहाँ इतनी मधुर आवाज अरे कैसा सुगंध आ रहा है तो उसके ऋषि के सारे रोमांच खड़े हो जाते हैं और ऋषि उनके पास जाकर कहता है कि हे सुंदरी आप कौन हो आपका परिचय मुझे दीजिए तो वो सुंदरी कहती मैं तो आपकी सेविका हूं विवश हो गया हो तुरंत उस अफ्सरा का हाथ पकड़ता है और उसको ले जाता है अपनी गुफा में गुफा में जाता है मंदराचल की वो गुफा थे और तो ये जो युवक है ये जो ऋषि था वो अपने आप को एक किशोरावस्था में ले आता है ये युवक बन जाता है और उसके साथ हजारों काफी सालों के लिए आ, उपभोग करता है तो ऐसे सारी चीजों को भूल गया वो उसकी जो त्रिस संध्या है जब है तब है शास्त्र अध्ययन है विग्रह की सेवा है सब कुछ बंद हो गया था लेकिन अः ऐसे जब काफी साल बीते तो एक दिन आ, ये बाहर निकलते हैं मुणि कि अरे क्या हो गया मैं तो अभी मुझे अपने तीन संध्याओं का जब करना है यशस्त्री संध्या हम बोलते हैं ना गुरु गु, गुरु वंदना में या कम में कि दिन के जो तीन संध्या है उसमें आपको जब करना चाहिए हाँ कुछ कार्य करने चाहिए आध्यात्मिक कहा मेरी अभी संध्या बाकी है मैं अभी जाता हूं तरी संध्या कर लेता हूं तो वो कहते कहा जा रहे हो वो कहती है कि और ये पूछता है कि अभी कितने दिन बीत गए हैं मैं आपके साथ हूं यहाँ तो वो अपसरा कहती है कि कितने दिन नहीं कितने साल हो गए हैं 907 907 साल छे महीने और तीन दिन हो गए हैं मुनि मैं आपके साथ हूँ और आप कह रहे हो कि बस अभी एक कुछ घंटे हो गए मेरे साथ तो मुनि बाहर आते हैं और सीधा जगन्नाथपुरी जाते हैं कहाँ जाते हैं हा? जगन्नाथपुरी हाँ जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ का भजन करना शुरू करते हैं और अपना जो जीवन है उसमें पूर्णता प्राप्त करते बचे हुए जीवन में तो वह ब्रह्म पुराण कहता है कि कितना ये मन पावरफुल है जो विद्वान व्यक्ति को भी या बड़े बड़े तपस्वी को भी का भी हरण कर लेता है इसलिए ये जो इंद्रिया है या मन है उसकी तुलना हमेशा सर्प से की गई है हाँ इंद्रियों की तुलना घोड़े से की है इसलिए तो हम आते हैं गो गोस्वामी बनने के लिए लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम क्या बन गए हैं गोदास बने हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पुरुष किसे कहा जाता है कई बार पुरुषों का गर्व होता है ना मैं पुरुष हूं मैं पुरुष हूं अरे कहे का पुरुष ये पता नहीं है कि तुम पुरुष क्यों हो किस किसको पुरुष कहा जाता है एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है सा मदम कोरिया रियल धन वो है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं आता आ? और वो कहते सुखी जिता हा। वो व्यक्ति सुखी है जिसने जिसमें भौतिक ना हो हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, मतलब हम सुखी नहीं है फिर कहते हैं तन मित्र यत्र विश्वास हो वो व्यक्ति मित्र है जो विश्वास विश्वास किया जा सकता है उसके ऊपर और आखरी चीज कहते हैं पुरुष पुरुष वो है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को क्या किया है वश में किया है तो उस व्यक्ति को पुरुष कहने का अधिकार है या वो व्यक्ति गर्व से कह सकता मैं पुरुष को यदि उसने क्या किया है अपनी सारी इंद्रियों को मना श्री इंद्रिया इनको व्यक्ति ने वर्ष में किया है इसलिए भगवत गीता क्या कहती रामो जीवती ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहा है आ, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में कि ये जो मन और इंद्रिया है उनको ढिलाई नहीं देनी है आ, उनको ढिला नहीं छोड़ना है अन्यता वो पागल घोड़े के समान हैं हमारा ये जो आध्यात्मिक रथ है जर्नी है हाँ उसको खत्म कर सकते हैं हाँ एक चीज शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बोली है इन इंद्रियों के बारे में वो कहते हैं कि कोई भी जो प्राणी होता है उसकी एक ही इंद्रिया बहुत पावरफुल होती है और उसको मृत्यु दे देती है हाँ जैसे हम सुनते ना उदाहरण सारे आते हैं जो मछली है उसकी इंद्रिया कौन सी है ट जो जीवा उससे वो मर जाता है हाथी की जो है स्पर, स्पर्श इंद्रिया हिरन साउंड के द्वारा जो भृंग है वो सुगंध के द्वारा कहते एक एक इंद्रिया एक, इनकी एक ही इंद्रिया पावरफुल होती है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं लेकिन केवल एक ही प्राणी ऐसा है कौन सा प्राणी मनुष्य प्राणी जिसकी एक इंद्रिया नहीं पाचो, की पाचो इंद्रिया बहुत पावरफुल इसलिए वो कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भृंग पंच एक प्रमादिस कथम न हे च सेवे भी एव पंच मतलब कि एक के द्वारा तो ये चले जाते हैं लेकिन मनुष्य पांचों के द्वारा ही वो मृत्यु को प्राप्त करता है अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करता है तो इसलिए आ, ये इंद्रिया और उनके इंद्रिय विषय जो हमें नष्ट कर देते हैं एक बार शिल प्रभुपद को पूछा हु इज अ स्लेव स्लेव कौन है गुलाम कौन है प्रभुपद ने कहा जो इंद्रिय विषयों में आसक्त है वो व्यक्ति क्या है स्लेव है फिर पूछा कौन मुक्त है तो उन्होंने कहा जो इंद्रिय विषयों से अनासक्त है वो व्यक्ति क्या है मुक्त है इसलिए भगवद गीता कहती है यदा संहरते चाय कुर्मी व सर्वशाह हमें तो अपने इंद्रियों को वैसे यूज करना चाहिए जैसे एक कर्म करता है जब आवश्यकता है तब एक कछवा अपने इंद्रियों को बाहर लाता है और जब आवश्यकता नहीं है तो उनको अंदर रखता है तो उसी प्रकार से हम इनएक्टिव नहीं हो सकते तो इन सारे इंद्रियों को और इस मन को कृष्ण में लगा सकते हैं कृष्ण की सेवाओं में हम हमेशा उनको एंगेज कर सकते हैं तो इसलिए यह आवश्यक है कि इंद्रियों को एंगेज करने के पूर्व इंद्रियों के जो स्वामी है इंद्रियों के जो स्वामी है कृष्ण इंद्रियों का स्वामी तो मन है और मन का स्वामी कौन है कृष्ण है तो ऐसे मन को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए इसलिए प्रभुपद इस तात्पर्य में कहते हैं मनोमयापितम कि मन को मुझे अर्पित करो यह सब बहुत महत्वपूर्ण है वो अर्पित होगा कैसे भक्ति योग के द्वारा हर भक्ति योग कोई ही दूसरा शब्द यूज करते हैं वैराग्य विद्या कौन सी विद्या वैराग्य विद्या चैतन्य महाप्रभु का गुणगान जब सारम भट्टाचार्य ने किया था दो श्लोकों में उसमें से पहला श्लोक यही था जिसको मुकुंद ने चैतन्य महाप्रभु जो गंभीरा की दीवार है उसके ऊपर लिखा था वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम वैराग्य विद्या भक्तियों को सिखाने के लिए ही हाँ ये जो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं तो कैसे कोई पूछे कि कैसे इस मन को कृष्ण को अर्पित किया जा सकता है तो तीन पावरफुल टूल्स हैं जिसके द्वारा आपका मन कितना ही पागल क्यों ना हो उसको आप अर्पित कर सकते हो हाँ कृष्ण के चरण कमलों में और वो निश्चित रूप से लग जाएगा कृष्ण के चरणों में बल्कि अब देखो चैतन्य चरितमृत में कल पढ़ रहा था जिसमें एक बहुत ही अच्छा श्लोक आया आदि लीला के पंद्रहवें अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज कृष्णदास कविराज कहते हैं जिसमें महाप्रभु की लीलाओं की शुरुआत होती है तो वहां कहते हैं कुमन सुमन स्व ही याति यश पदाब्जयो सुमनोर्पण तम चैतन्य प्रभु भजे वो कहते हैं कुमन कुमना का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों में रुचि रखने वाला है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है कुमन हाँ, वो कुमना व्यक्ति है या कुमन है उसका और वो कहते हैं कुमान है? सुमन ही है भौतिक इच्छाओं से रहित जिसका मन है उसको सुमन कहा गया है तो कुमना सुमनस्तम ही याति यश पदावजयो तो चाहे बहुत मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों से भरा पड़ा है लेकिन ऐसा व्यक्ति भी पद चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में क्या करता है सुमनो अर्पण मात्रे तम चैतन्य प्रभुम भजे कि कितना ही भौतिकतावादी व्यक्ति हो भोगी व्यक्ति हो वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना मन डालने का प्रयास करता है और दूसरा अर्थ दिया है सुमन सुमन मीन्स फुल फुल चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शरण लेता है तो वो सुमन हो जाता है हा? कितना ही भौतिक हमारा मन क्यों ना हो इसलिए कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है हाँ उनका लीला गान है वो व्यक्ति को करना चाहिए उस दिन गोपेश्वर वो गा रहे थे ना मना है कहना गौरव कथा हे मेरे पागल मन क्या करो तुम ये चैतन्य महाप्रभु इस कलियुगा के राजा है उनका गुणगान करो न इसलिए तो उस दिन में कह रहा था लेक्चर में कि जगन्नाथ दास बाबा जी अपने जो सेवक थे बिहारी उसको कहते हैं कि आपको किसी का गुणगान करना है ज्यादा से ज्यादा तो किसको करना श्री चैतन्य महाप्रभु का क्योंकि वो कृष्ण हाँ द्वापर का समय था उनका चला गया अभी कलयुग महाप्रभु का समय है इसलिए चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करो और उसके द्वारा आपका जो पागल मन है वो स्थिर हो सकता है तो तीन चीजें हैं जिसके द्वारा ये जो मन है कृष्ण के चरणों में हम पूर्ण रूपे न अर्पित कर सकते हैं हाँ पहली चीज क्या है जितना अधिक हो सके हाँ, उतना अधिक कृष्ण कथा को सुनते रहना चाहिए प्रतिदिन जब भी समय मिले तुरंत कृष्ण कथा ऑन हो जाए चाहे मोबाइल के द्वारा या जैसे भी लेकिन जब भी समय मिले भगवान के बारे में सुने भगवान के बारे में सुने और उसका रिजल्ट क्या है तदा तदारो भावा काम लोभा दया हमारा मन क्यों इतना पागल हो गया है क्यों मन अनकंट्रोल्ड है क्यों कृष्ण में नहीं लगता क्यों रहता नहीं है, नाम करते समय क्योंकि रज और इतना अधिक अंदर है तो जितना हम भागवत को पढ़ेंगे भागवत का अध्ययन करेंगे कृष्ण कथा को सुनेंगे तो क्या होगा मन वैसे स्थिर हो जाएगा और कृष्ण में लगेगा पहला उदाहरण है रुक्मिनी देवी का उन्होंने एक ही काम किया है कृष्ण के बारे में सुना और सुनना कैसे चाहिए निष्कपट भावना से हाँ हृदय निष्कपट और अपराध की भावना से रहित होकर और ये भावना धारण करे कि मुझे शुद्ध होना है जब तक ये भावना नहीं होगी ना श्रवणम में कि मुझे शुद्धि की आवश्यकता है अभी क्या है हम सोचते मेरे साथ जो बैठा है ना क्लास में इसको ज्यादा शुद्ध होना है ये इसको है बिग डिवोटी मैं बड़ा भक्त हो इतना मैंने पढ़ लिया इतने भक्त बना दिए इतना कार्य कर रहा हो ऐसा कुछ नहीं है मृत्यु आएगी तुम्हारे पास हाँ पहली वही व्यक्ति सक्सेस प्राप्त कर सकता है कृष्ण भावना में जो हर कार्य करते हुए ये भावना रखे कि मुझे शुद्ध होना है सबसे पहले आ, कोई भी आध्यात्मिक कार्य है वो किसके लिए अभिव्यक्ति प्रवचन तैयार करता है हा वो ले आता है तैयार करके नोटबुक कितने पेपर हम सब लेके आते हैं हम सोचते हैं अभी इनको शुद्ध करना है हाँ किनको शुद्ध करना है जन को शुद्ध करना है अरे बाबा सबसे पहले तुम्हें आवश्यकता है हाँ मृत्यु तुम्हारे पास आएगी मृत्यु नहीं कहेंगे कि व्यासासन में बैठा है इसके पास नहीं जाओगे हाँ वो देखो रो मार्शल व्यासन में बैठे थे संसार में कोई सेफ जगह नहीं है मृत्यु आपको व्यासासन से उठा के ले जा सकती है हाँ? तो ये भावना कि मुझे शुद्ध होना है ये भावना नहीं होगी फिर कितना आपने पढ़ाई किया कितनी क्लासेस सुनी कितना सब कुछ कार्य किया आप शुद्ध होने वाले नहीं हो तो पहली चीज मुझे श्रवण करना है अधिक से अधिक चाहे घर में हो बाहर हो जहा मर्जी हो और इस भावना से कि मुझे अपने आप को प्योरीफाई करना है अब देखो आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल चेंज हो जाएगा हाँ उदाहरण रुक्मिनी देवी रुक्मिनी ने कृष्ण को देखा भी नहीं लेकिन इतना सुना कि हाँ रुक्मिनी का वर्णन आता है कि कभी कभी बहुत आ, बड़े लोग होते थे बिश्मक के पास तो पर्दे के पीछे रहकर वो सुना करते थे हाँ तो लेकिन हमारी हालत खराब है मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें न सुनने के लिए हम पर्दे के पीछे जाते हैं हाँ कुछ बहाना मारते हैं बाहर इधर उधर जाते क्लास से तो रुक्मिनी और दूसरा उदाहरण है जिनका जिन्होंने श्रीमद् भागवतम हमें दिया है वो है राजा परीक्षित जो हमें सुनते थे इसलिए तो उनको क्लास दिन की क्लास चल रही थी 24 आवर्स दिन रात में लेक्चर चल रहा था और कोई बीच में ग्याप नहीं था पानी का पीने के लिए समय नहीं था कुछ प्रसाद पाने के लिए कोई चांस नहीं था लेकिन क्यों इतना मन लग गया अर्पित हो गया वो कहते कि आप बोलते जाओ बोलते जाओ हाँ मुझे अभी कोई कष्ट महसूस नहीं हो रहा है जिस राजा को थोड़ा सा प्यास सहन नहीं हो रहा था पहले लेकिन सुन सुन के इतना मन कृष्ण में लगा कि वो कहते हैं सुकदेव गोस्वामी आप बोलते जाओ गायतः विष्णु गा था। हाँ, फर्स्ट कैंटो में यह शब्द आता है विष्णु विष्णु अब गाओ का करो, का गुणगान गुणगान करो करो कृष्ण तो परीक्षित महाराज हर तीसरे हैं नरोत्तम दास ठाकुर शिला नरोत्तम दास ठाकुर बालक ही थे स्कूल से आते थे तो उनके टाउन में कृष्णदास ब्राह्मण थे हाँ, उनके पास जाते थे क्विकली और जाकर कहते थे आप मुझे महाप्रभु के बारे में सुनाओ आप मुझे महाप्रभु के भक्तों के बारे में सुनाओ इतना सुन लिया, इतना सुन सुन लिया लिया कि चैतन्य महाप्रभु प्रेम में रख दिए उनके लिए इतना मन लग गया पहले महाप्रभु प्रेम छोड़ दिए कि इतना और कहते भी घर में नहीं रहना है भाग्य छले आए वृंदावन छले आए इतना मन कृष्ण में अर्पित किया था हाँ तो ऐसे मन अर्पित हो जाता है इजीली जब आप इस एक्टिविटी को सिंसियरली सीरियसली लेते हैं हाँ, प्रभुपाद कहते हैं का अर्थ है नॉट सुपरफिशियली हाँ। तो इस प्रकार से हमारा मन कृष्ण में लग सकता है और एक स्टोरी में हमेशा बताता हूं जगन्नाथ से संबंधित जो जयपुर के राजकुमारी थे हाँ जिन्होंने कृष्ण को अपना जगन्नाथ को अपना मन अर्पित किया था हाँ तो वो एक अमेजिंग एग्जाम्पल है हाँ कि सुनने मात्र से कृष्ण को मन अर्पित हो गया कि निकल ही नहीं रहा था कृष्ण से बाहर और दूसरा ठूल है जिसके द्वारा आप कृष्ण में मन बहुत तीव्रता से लगा सकते हो यह तीव्रे न भक्ति योगे न कहा गया है हाँ, अभी कोई कह सकता है कि भक्ति योगे न इस श्लोक पर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया है मतलब जल्दी-जल्दी करना सब कार्य ऐसा नहीं है कि सोला माला जल्दी करना, हाँ, जो पूजा बाईस मिनट की आरती होती है तो चलो पांच मिनट में करता हूँ क्योंकि बोला है तिवरे भक्ति करनी चाहिए जल्दी जल्दी करनी चाहिए नहीं प्रभुपाद इस लेक्चर दिया श्लोक पे उसमें कहते हैं तिवरेना means seriously हाँ क्या करना seriously भक्ति करना हर activity भगवत भक्ति के तो प्रभुपद ये इस शब्द को ही उसमें एक्सप्लेन करते इस श्लोक के lecture lecture में कि seriously not superficially हाँ वो ऐसी भक्ति को कहा जाता है तिवरेना भक्ति और दूसरी चीज है वो है आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना हु? यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीर है कृष्ण में मन लगाने के लिए और गुरु की आज्ञा का पालन करे तो आपका मन निश्चित रूप से कृष्ण में लगेगा अब देखो चैतन्य चरितमृत में दो उदाहरण आते हैं एक उदाहरण है स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु बनारस में थे प्रकाशानंद सरस्वती आदि ने पूछा सन्यासी होकर ये भावुक लोगों को लेकर ये रोड़ में नाच गा रहे हो सन्यासी का कर्तव्य है वेदांत का अध्ययन करना पाठ करना ये क्या कर रहे हो भावुक लोगों की तरह चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे सुन श्रीपाद यार कारण गुरु मोरे मोरक देखी करेला शासन हे hey, श्रीपाद प्रकाशानंद सुनो इसका कारण क्योंकि मेरे गुरुओं ने क्या है मुझे मुर्ख और एक चीज मुझे बताई है मूर्ख तुम्हें तोमारणा हे वेदांत अधिकार कृष्ण कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार हाँ, और फिर हाँ, चैतन्य महाप्रभु जप करने लगे गुरु के आदेश से और इतना उस आदेश का पालन करने से उसका प्रभाव क्या हो गया जपीते कि फिर कहते अरे क्या हो रहा है जप करते करते इतना अधिक में नाच रहा हूं गा रहा हूँ कृष्ण के इसमें मग्न हो रहा हो तो कहते कुछ क्या हो रहा है कुछ साइड इफेक्ट्स लग रहे हैं तो गुरु के पास जाते हैं गुरु को कहते हैं कि मंत्र दिला गोसाई कि मंत्र पागल कर कर के मंत्र पागल करते जा रहा है कब मुझे नचा रहा है तो फिर गुरु कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ ये सही चीज है कि नाम का प्रभाव का यही फल है जो आपका मन कृष्ण में लग गया है और जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम धर्म काम चार पुरुषार्थ है लेकिन आपने तो पंचम प्राप्त किया है कृष्ण प्रेम इसलिए उन्होंने कहा कि ये उचित है तब उनके गुरु ने उनको यह आदेश दिया था नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशित तार सर्वजन तो चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उनका मन इतना लग गया कि महाप्रभु अलग करना भी चाहे कृष्ण के चरणों से तब भी नहीं हो रहा था और प्रभुपद ने हमें यही आदेश दिया है क्या कि गुरु का चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में आते कि गुरु का सबसे प्रथम और सर्वोच्च आदेश क्या है सोलह मालाओं का जब करना आ, कितना गंभीर आदेश और गुरु भी जब हमें दीक्षा देते हैं तो यही देते हैं माला देकर पहले आज्ञा यही देते कि बेटा क्या करो 16 मालाओं का ध्यानपूर्वक जप करो और इसको हम सीरियसली ले लेंगे तो आपका मन निश्चित रूप से सरलता से कृष्ण में लगेगा तो ये सब क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि हम सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं तो इसलिए दूसरी चीज है गुरु की आज्ञा का पालन और अब देखो ज दूसरा उदाहरण है ऐसे तो कई उदाहरण है चैतन्य चरित में लेकिन दूसरा उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु जब श्री गए थे और वहां एक ब्राह्मण को मिले थे और वो ब्राह्मण क्या पढ़ता था भगवत गीता पढ़ रहा था महाप्रभु कहे और कहा महाप्रभु पूछिलता सुना महाशय को अर्थ जाने तुम तो, तो सुख है वो गीता पढ़ रहा था और इतना आनंदित लग रहा था महाप्रभु गए अरे महाशय इतना सुख क्यों महसूस हो रहा है तुम्हारे मुख में तो महाप्रभु को कहते हैं कि मैं तो मर्खू शब्दार्थ जाने ना लेकिन जाने शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ रहा हो किसकी आज्ञा से गुरु की आज्ञा से बस फिर महाप्रभु को बोलते हैं कि यही कारण मैं देख रहा हूँ शामल सुंदर है उन्होंने घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ी है और अर्जुन के हित के लिए उपदेश दे रहे हैं। देखने मात्र से मेरा आनंद द्विगुणित हो रहा है और कृष्ण में अपना मन में कृष्ण से अपना मन हटा नहीं पा रहा हूं तो फिर जब महाप्रभु ने देखा तो महाप्रभु कहते गीता पाठ तुम्हारा ही अधिकार गीता अध्ययन करने का अधिकार किसके पास है केवल तुम्हारे पास है क्योंकि भगवत गीता तुमने पढ़ी है इसलिए वो कहते यही लागे गीता पाठ ना छाड़े मोर मन इस कारण से मेरा मन गीता पाठ करने से अलग नहीं हो रहा है मतलब तो इतना मन उनका लग गया कृष्ण में तो कहने का संक्षिप्त में क्या है कि ये चीज है हाँ कि गुरु की आज्ञा का पालन करें हाँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो मन है कृष्ण में निश्चित रूप से लगेगा और तीसरा अर्पित पा, कर पाएंगे मन को तीसरा पावरफुल टूल है हरे नाम का जब करना हरे नाम का जब अब देखो हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर ने हरिनाम का जब निरंतर करते रहे इतना मन लग गया कि माया साक्षात माया आ गई उनको विचलित करने के लिए उनके मन को कृष्ण से अलग करना चाहा माया ने लेकिन माया अलग हो गया उनका मन नहीं माया ही उनसे आती है दंडवत करती है और कहती माया दसी प्रेम मांगे थे कि विस्मय माया कहती है मुझे ना प्रेम दे दो हरिदास ठाकुर दीक्षा दे दो दीक्षा हाँ तो माया, माया देवी को पार्वती को साक्षात हाँ दीक्षा देते हैं कृष्ण नाम कृष्ण महामंत्र के दीक्षा वो स्वयं देते हैं हाँ। तो इस प्रकार से इतने वो स्ट्रिक्ट है कि निर्धारित मालाओं का जप करना इसलिए निर्धारित मालाओं का जप बहुत महत्वपूर्ण है शर्ण गो ने भी अपने आचरण से सिखाया संख्या पूर्वक नाम गान नी तो आध्यात्मिक जीवन में हमेशा चीजें निर्धारित करनी चाहिए कि मुझे वन आवर पढ़ना है टू आवर अध्ययन करना है इतने, इतने घंटे मुझे ये करना है जब आप डेली निर्धारित करोगे तो धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बनेगी और आप उसके बिना रह नहीं पाओगे जैसे सोला माला है केवल गुरु ये बोलते कि आपको रोज जब करना है और इस्कॉन में कोई रूल नहीं होता कि सोलहमाला प्रभुपात तो फिर फिर पता चलता कितनी माला होती हजारों एक ही माला नहीं होती हमसे फिर तो ये प्रभुपाद ने संख्या निर्धारित कर दी इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है हाँ रो रो के हो रहा है सोला माला लेकिन ये नहीं लाते निर्धारित तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में निर्धारित कर दे आपने प्रिंसिपल्स कि मुझे ये, ये चीजें करनी है हाँ तो फिर हम प्रोवेश करते तो हरे नाम का जब तीसरा टूल है जिसके लिए हरिदास ठाकुर का जो अतुलनीय चरित्र है वो बहुत शिक्षा प्रद है और देखो अंतिम समय में भी नाम के आचार्य हैं जो महाप्रभु नाम देने आए उसके आचार्य खुद है लेकिन जब अंतिम समय आया तब भी कहते कि बस मैं क्या है मा, माला पूरी नहीं हो रही है वो पूरी करूँगा उस पर जोर था तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को एक बार पूछा कि जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि या सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए तो जगन्नाथ बा, दास बाबा जी महाराज कहते हैं बल्कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज ऐसे आचार्य हैं, हाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बाद जो कंटिन्यूसली तीन दिन तीन रात कुछ खा पीते नहीं थे केवल हरे नाम जप करते थे ऐसे पावरफुल आचार्य थे तीन चार दिन कोई बीच में व्यक्त नहीं कंटिन्यू हरिनाम जब करते थे तो उनको जब सीक्रेट पूछा कि भक्तिमय जीवन में सिद्धि प्राप्त करने का क्या सीक्रेट है कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि जो निर्धारित संख्या नाम करना है वो करने के लिए इतना प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को कि प्राण भी चले जाए लेकिन मैं अपनी निर्धारित माला पूरी करूंगा। ऐसा कोई करेगा तो गौर के जगन्नाथ दाद बाबा जी कहते हैं वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है तो मतलब इतना महत्व दिया है तो इन चीजों में तो तीनों चीजों में कई बोला जा सकता है लेकिन मैं यहां समाप्त करता हूं संक्षिप्त में कि माता देहवती ने यही पूछा था दूसरा प्रश्न कि किस प्रकार की भक्ति करो जिसके द्वारा मैं बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सकती हो तो कई श्लोकों के पश्चात उनको कहा कि क्या करना चाहिए तीव्रे भक्ति योगे न तीव्रता से भगवत भक्ति करो अपने मन को कृष्ण को अर्पित करते हुए और मन के बारे में हमने कई सारी चीज़ें सुनी और भगवदगीता में और अधिक हमें पढ़ना चाहिए मन के बारे में हाँ जहाँ भगवान ने मन के स्वभाव आदि का भी वर्णन किया है तो ऐसा जो चंचल मन है जिसके सामने अर्जुन ने भी घुटने टेके हैं तो ऐसे कठिन मन को कैसे कृष्ण को अर्पित किया जा सकता है तो हमने तीन चीज़ें चर्चा की थी पहला है कृष्ण को सरलता से अर्पित किया जा सकता है जब हम क्या करेंगे निरंतर भगवान के गुणों को सुनते रहेंगे हाँ निरंतर भगवान के गुणों को सुनेंगे और दूसरा है गुरु की आज्ञा को अपना प्राण बनाएं गुरु की आज्ञा का पालन करें नियमित रूप से और तीसरी चीज़ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसका उच्चारण करें निर्धारित हा, संख्या हा, जो हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्रदान की है इसलिए जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि प्राण भी चला जाए लेकिन फिर भी ये भावना रहनी चाहिए कि निर्धारित मालाओं का मुझे जप करना है तो ये विशेष विधियां है जिसके द्वारा अपने भक्ति में तीव्रता ला सकते हैं और कृष्ण में अपने मन को हम अर्पित कर सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे के पावन राश्रमदभागवताम प्रभुपाद के निताई गौर